शिवानंद स्मृति संग्रह श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज का अनुध्यान दसवीं के दिन प्रातःकाल दर्पण विसर्जन के बाद मैंने पूजनी महापुरुष महाराज को प्रणाम किया वे मठ के बरामदे में पश्चिम की ओर की छोटी बेंच पर बैठे थे उनकी दृष्टि मंडप की देवी के श्री मुख पर लगी हुई थी मुझे देखकर कर वे हंसते हुए बोले मंत्र पढ़ा गया और देवी के मुख का भाव भी बदल गया ऋषि को ऐसी दृष्टि हमें कहाँ से मिलेगी हमारी दृष्टि में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व प्राण प्रतिष्ठा के अनंतर और दर्पण विसर्जन के अंत में एक ही मूर्ति थी महापुरुष महाराज के कहने के बाद भी कोई भेद दिखाई नहीं पड़ा जो कुछ हो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया क्रमशः पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा आई पूजक थे स्वामी रामेश्वरानंद अर्थात भाव महाराज और मैं था तंत्र धारक पोथी देख मंत्र पढ़ देने वाला मैं भी उपवासी था उस दिन संध्या के बाद ही चंद्र ग्रहण लगने वाला था इस कारण पूजा शीघ्र से समाप्त करनी पड़ी पूजा समाप्त होते होते ग्रहण लग गया इस कारण उस समय कुछ भोजन नहीं हो सका रोज संध्या समय मैं पूजनी महापुरुष महाराज के पैर दबा देता था उस दिन भी उनके पास पहुंचने पर उन्होंने पूछा आज भी दबा सकोगे मैंने उत्तर दिया जी महाराज उन्होंने हंसते हुए कहा किंतु मैं बिना कुछ खाए रह नहीं सकूंगा। मुझे भूख लगी है यह कहकर एक व्यक्ति को कुछ खाने की चीज़ देने के लिए उन्होंने आज्ञा दी उसने लाकर एक राजभोग मिठाई दी उसे खाकर उन्होंने कहा अंधविश्वास है एक ग्रह की छाया दूसरे ग्रह के ऊपर पड़ी है यही तो बात है हां, प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन अवश्य होता है इसमें लोगों का मन अनायास एकाग्र हो जाता है इस समय ध्यान जप करना बहुत अच्छा है जो लोग पुरस्त करेंगे उनके लिए आज भारी मौका है अंतिम बातें कहने का कारण है कि उस दिन ग्रहण कुछ अधिक समय तक स्थायी रहा श्री रामकृष्ण आश्रम रामकृष्ण मिशन की शाखा बन जाने के साल भर हो गया उसका नाम हुआ रामकृष्ण मिशन कलकत्ता स्टूडेंट होम पूज्यपा श्री श्री ने स्वयं नामकरण किया था स्वामी निर्वेदानंद भी उस समय ब्रह्मचारी अनादि चैतन्य बन गए संभवतः 1919 सन की स्वामी जी की तिथि पूजा के समय वे कुछ लोग भुवनेश्वर में जाकर परमाराध्य श्री श्री स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज से दीक्षा प्राप्त हुए थे उन्नीस सौ 24 दिसंबर इस छात्रावास का एक विशेष स्मरणीय दिन है क्योंकि उस दिन श्री श्री राजा महाराज इस आश्रम में पधारे थे उनके साथ रामलाल जी स्वर्गीय छिरोज विद्याभूषण सौर्यन बाबू और पूजनीय सूर्य महाराज थे परमाराध्या श्री श्री राजा महाराज प्रातः दस बजे से लगभग आश्रम में आए और दोपहर के भोजन के बाद कुछ समय तक विश्राम लेकर अलीपुर में कुछ कूचबिहार राजभवन वुडलैंड निवास में चले गए वहां के सौर्यन बाबू के अतिथि हुए सन 1921 के प्रारंभ में ही इस शिशु आश्रम को एक बड़ी विपत्ति का सामना करना पड़ा अनादि महाराज को ज्वर आ गया क्रमशः व ज्वर भयंकर टाइफाइड में परिणित हो गया पूजनी अनादि महाराज छात्रों को पढ़ाते थे उसी आमदनी से आश्रम का खर्च चलता था इससे कुछ दिन पहले एक कर्मी आश्रम में आकर साधारण लोगों से थोड़ा थोड़ा धन संग्रह कर रहा था किन्तु उससे बहुत ही थोड़े रुपये आते थे पूजनी अनादि महाराज के अस्वस्थ हो जाने से उनका छात्रों को पढ़ाना बंद हो गया इस कारण उससे जो रुपये आते थे वे भी बंद हो गए उनका रोग क्रमशः बढ़ने लगा डॉक्टर स्वर्गीय द्विजयन बंदोपाध्याय उनकी चिकित्सा करते थे वे अमेरिका से लौटे होम्योपैथ चिकित्सक थे उनके साथ कलकत्ते के नामी शस्त्र चिकित्सक डॉक्टर स्वर्गीय दुर्गा पदघोष एम बी थे पूजनी अनादि महाराज की अवस्थ अस्वस्थता क्रम बिगड़ने लगी एक समय वे अपने शरीर के विभिन्न अंगों को हाथ से छूकर पूछते थे यह किसका है इसी समय एक दिन परम पूजनी महापुरुष जी उन्हें देखने के लिए आए आते ही वे उनके बिछौने के पास जाकर बैठे जिम में बहुत घाप हो जाने से अनादि महाराज की बात अस्पष्ट हो गई थी वे धीरे धीरे कहने लगे उच्च चिंतन दिमाग से मैं हटा नहीं सकता बड़ा कष्ट होता है पूज्यपात महापुरुष ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा उच्च चिंतन अब रहने दो वह बाद में होगा कुछ क्षणों के बाद वे बरामदे में आकर बैठ गए इस समय उनके उनसे पूछा गया कि क्या उनको कुछ प्रसाद दिया जा सकता है उन्होंने कुछ जोर देकर कहा हाँ दो श्री श्री ठाकुर को निवेदित फल मिठाई उन्हें दी गई उसमें से उन्होंने बहुत थोड़ा सा लिया और कुछ देर के बाद उठकर चले गए इसके बाद से पूजनी अनाज महाराज धीरे धीरे अच्छे होने लगे उन्होंने बाद में कहा भी था पूज्यपाल श्री श्री की उस दिन के बाद से ही रोग के समय उच्च चिंतन चला गया था उसके अनंतर फिर कभी उन्होंने पहले की तरह अपने अंग प्रत्यंग छू यह किसका है ऐसा प्रश्न नहीं किया इससे भी कुछ साल पहले की दो एक बातें बताता हूँ पूजनी अनादि महाराज से सुनी थी संभवतः 1915 या 16 सन में उन्हें पूजनी महापुरुष महाराज का प्रथम दर्शन लाभ हुआ था उन दिनों वे थे सुरेन बाबू और कोचिंग क्लास करने के कारण मठ के साधु ब्रह्मचारी लोग उन्हें मास्टर कहकर पुकारते थे प्रथम दर्शन के दिन ही पूज्यपाद महापुरुष जी को प्रणाम करने पर उन्होंने कहा था देखो स्वामी जी के राजयोग की भूमिका पढ़ लेना बहुत पांडित्यपूर्ण लेख है उस समय आश्रम में थोड़ी ही पुस्तकें थी किंतु राजयोग नहीं था और आश्रम की बहुत थोड़ी आमदनी से पुस्तक खरीदना भी संभव नहीं था किंतु सिद्ध संकल्प ऋषि की इच्छा अमूक थी उस दिन यथाचित भाव से अनादि महाराज को कुछ पुस्तकें मिल गई उनमें एक राजयोग भी था उन पुस्तकों को इन्हीं के छात्रों द्वारा पूज्य ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज ने भेजा था आश्रम लौट आकर केवल राजयोग की भूमिका ही नहीं मैं पूरी पुस्तक पढ़ गए वे पूरी पुस्तक पढ़ गए राजयोग के अनुसार साधन करने का प्रबल आग्रह उनमें उत्पन्न हुआ उस दिन से कई साल तक वे पूज्य महापुरुष महाराज के उपदेश से साधन करते रहे अनादि महाराज केवल अपने साधन भजन के संबंध में ही श्रीमद स्वामी शिवानंद महाराज का उपदेश लेते थे ऐसा नहीं आश्रम के भीतरी जीवन के संबंध में भी वे समय समय पर उनका उपदेश ग्रहण करते थे एक दिन उन्होंने अनादि महाराज से कहा देखो लड़कों को थोड़ा पुष्टि कर दे देना सुनते ही पूजनी अनादि महाराज ने बताया जी महाराज सप्ताह में एक दिन सब लड़कों को एक एक पाव दूध देता हूँ सुनकर उन्होंने कहा अच्छी बात मामूली दाल भात हजम कर सकने से भी शरीर गठित होगा खाने पीने के संबंध में पूज्यपात महापुरुष महाराज के इस कथन से उनकी सम्मति जानी जा सकती है एक दिन 1923 सौ ईस्वी के प्रारंभ में मठ में रात को पूरी मिठाई का भंडारा था अमेरिका से आए हुए पूजनीय स्वामी प्रकाशानंद जी भंडारा दे रहे थे कह कलकत्ते तथा अन्य आश्रमों के साधु ब्रह्मचारियों को निमंत्रण दिया गया है श्री श्री ठाकुर का प्रसाद भी मिल जाएगा और रात को मठ में निवास भी होगा मैं स्वामी निर्वेदानंद जी के साथ आनंद के, से मठ पहुंचा। अब के बाद श्री श्री ठाकुर की तिथि पूजा के दिन अनादि महाराज की सन्यास दीक्षा हुई थी नाम हुआ स्वामी निर्वेदानंद मठ में पहुँच जो समाचार सुनाई पड़ा उससे मैं बहुत डर गया हमारे पहुंचने के कुछ पहले ही स्वामी चंद्रेश्वरानंद जी वहाँ आए थे वे उस समय गदाधर आश्रम के मंत्र थे मठ में पहुंचकर उन्होंने पूज्य पा महापुरुष महाराज को प्रणाम किया उन्होंने पूछा आज कैसे आए चंद्रेश्वरानंद स्वामी ने उत्तर दिया ऐसे ही आ गया हूं। तुम्हारा कोई काम है जी नहीं तो आश्रम छोड़ क्यों आए वहाँ आज कोई विशेष काम नहीं है यदि कोई अतिथि आ गए तो जो लोग वहाँ हैं वे ही देखेंगे इसके अनंतर महापुरुष जी बोल उठे पूरी मिठाई के लिए आए हो ना स्वामी चंद्रेश्वरानंद ने क्रोध से उत्तर दिया मैं पूरी मिठाई के लिए आया हूँ यह बात कोई नहीं कह सकता मैं अभी चला जा सकता हूँ महापुरुष जी ने कहा जाओ न, चले जाओ हमारे पहुँचते ही दिखाई पड़ा स्वामी चंद्रेश्वरानंद जी क्रोध चले जा रहे हैं सब कुछ सुना इस कारण बहुत भय हुआ पूर्णनी महापुरुष जी को प्रणाम भी करना होगा और मठ में रात को रहने के लिए उनकी आज्ञा मांगनी होगी खैर कुछ समय के बाद पूजनी अनाधि महाराज के साथ डरते हुए जाकर मैंने उन्हें प्रणाम किया और कहा महाराज आज मठ में पूरी मिठाई का भंडारा है समाचार भेजा था इसलिए आया हूँ ऐसे तो हमारा मठवास होता ही नहीं इस उपलक्ष्य में रात्रिवाद भी हो जाएगा सुनकर उन्होंने कहा अच्छी बात एक रात न उन्हें क्या अमेरिका में आए एक दिन पूरी मिठाई खिलाकर चले गए तुम्हें इसी देश में पड़ा रहना होगा दाल भात खाकर मलेरिया से लड़ना पड़ेगा और काम करना होगा रात को अधिक खाते हैं गृहस्थ लोग वे लोग रात्रि में बहुत अधिक खाएंगे वह सब तुम्हारे लिए नहीं है तो भी एक रात कुछ अधिक खाने से विशेष हानि नहीं होगी दया में महापुरुष महाराज का आदेश और उपदेश पाकर मैं निश्चिंत हो गया परम पुज्यपात महापुरुष महाराज के भोजन की कुछ विशिष्टता थी वे दोपहर को सब साधु ब्रह्मचारियों के साथ एक पंगत में बैठकर भोजन करते थे सिर्फ ठाकुर के भोग में जो कुछ चढ़ता था वह सभी थोड़ा थोड़ा उन्हें दिया जाता था पूजा के समय मूर्ति के सामने जो फल मिठाई आदि निवेदित होते थे उनमें से भी कुछ कुछ एक प्लेट में सजाकर उन्हें दिया जाता था और दिया जाता था एक कटोरी में नीम की पत्ती का रसा वे सभी में से थोड़ा थोड़ा खाते थे ठाकुर की प्रसादी खीर भी एक कटोरी में उन्हें दी जाती थी उसमें से थोड़ा उठाकर वे नीम पत्ती के रसे के साथ खाते थे अन्य सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चख लेते थे और कहते थे वाह बढ़िया है किंतु किसी तरकारी में यदि अनुचित मिश्रण होता तो उसकी दृष्टि से वह बच नहीं पाता वे कह बैठते यह कैसा मिश्रण हुआ जो कुछ मिला देने से ही हो गया उसके अनंतर कटोरे में से खीर को थाली पर उड़ेल देते मिठाई की रकाबी से मिठाई उठाकर उसमें मिला देते और एक बड़ा पिंड बना डालते उसके पश्चात सब के साथ उठते समय कहते बड़े दादा यह रहा तब बड़े दादा उस पिंड को उठाकर एक कुत्ते को देते थे वह कुत्ता हर समय आंगन में चुपचाप खड़ा रहता था संभवतः पूज्यपात महापुरुष महाराज की ओर देखते हुए गर्मी का दिन था उस दिन गर्मी थी कुछ अधिक थी सबके साथ पूज्यपात महाराज जी महापुरुष जी अब आकर भोजन कर बैठ पर बैठे पूजनी भाव महाराज स्वामी रामेश्वरानंद स्वयं भोजन के लिए न बैठकर पास खड़े होकर पंखे से पूज्य पात महापुरुष जी को हवा करने लगे क्रमशः भोजन समाप्त हुआ पूजनी महापुरुष महाराज फल मिठाई आदि एक प्लेट में रखकर कर हंसते हुए बोले भाव यह जो इतनी देर तक तुम पंखा झलते रहे उसकी यह मजदूरी है भाव महाराज ने भी हंस उत्तर दिया मैं अन्य मजदूरी नहीं चाहता महाराज चाहता हूँ थोड़ा आशीर्वाद श्रीमद स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा अरे आशीर्वाद तो है ही यह नगद विदाई है